श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद चौरासी पच्चीस जून अठारह सौ चौरासी केवल पांडित्य व्यर्थ है साधना तथा विवेक वैराग्य समाधि की बात कहते ही कहते श्री रामकृष्ण का भाव बदलने लगा उनके श्रीमुख से स्वर्गीय ज्योति निकलने लगी देखते देखते बाह्य ज्ञान जाता रहा शब्द रहित हो गए आँखें स्थिर हो गई वे इस समय परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं बड़ी देर बाद प्राकृत अवस्था आई बालक की तरह कह रहे हैं मैं पानी पीऊँगा समाधि के बाद जब पानी पीना चाहते थे तब भक्तों को मालूम हो जाता था कि अब ये क्रमशः बाह्य भूमि पर आ रहे हैं श्री राम कृष्ण भावा वे कहने लगे माँ उस दिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर को तूने दिखलाया इसके बाद मैंने फिर कहा था मां मैं एक दूसरे पंडित को देखूंगा इसीलिए मुझे यहां लाई फिर शशधर की ओर देखकर कहने लगे भैया कुछ और बल बढ़ाओ कुछ दिन और साधन भजन करो पेड़ पर अभी चढ़े नहीं और अभी से फल की आकांक्षा परंतु लोगों के भले के लिए तुम यह सब कर रहे हो इतना कहकर श्री राम कृष्ण शशधर को सिर झुकाकर कर नमस्कार कर रहे हैं फिर कहने लगे जब पहले पहल मैंने तुम्हारी बात सुनी तो लोगों से पूछा सिर्फ पंडित है या कुछ विवेक वैराग्य भी है जिस पंडित के विवेक नहीं वह पंडित ही नहीं अगर आदेश मिला हो तो लोक शिक्षा में दोष नहीं आदेश पाने पर अगर कोई लोक शिक्षा देता है तो फिर उसे कोई पराजित नहीं कर सकता सरस्वती के पास से अगर एक भी किरण आ जाए तो ऐसे शक्ति हो जाती है ऐसी शक्ति हो जाती है कि बड़े बड़े पंडित भी सिर झुका लेते हैं दिया जलाने पर झुंड के झुंड कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं उन्हें बुलाना नहीं पड़ता उसी तरह जिसे आदेश मिला है उसे आदमियों को बुलाना नहीं पड़ता अमुक समय में लेक्चर होगा यह कहकर खबर नहीं भेजनी पड़ती उसी में आकर्षण होता है और इतना के आदमी आप खींच आ जाते हैं तब राजा बाबू सभी स्वयं ही दल बांध बांध कर उसके पास आते हैं और कहते रहते हैं आपको क्या चाहिए आम संदेश रुपया पैसा दुसाले यह सब ले आया हूं आप क्या लीजिएगा मैं उन आदमियों से कहता हूं दूर करो यह कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता मैं कुछ नहीं चाहता चुंबक पत्थर क्या लोहे से कहेगा कि मेरे पास आओ कहना नहीं होता लोहा आप ही चुंबक पत्थर के आकर्षण से आ जाता है सच है कि इस तरह का आदमी पंडित नहीं होता परंतु इसलिए यह न सोच लेना कि उसके ज्ञान में कुछ कमी है कहीं किताबें पढ़कर भी ज्ञान होता है जिसे आदेश मिला है उसके ज्ञान का अंत नहीं है वह ज्ञान ईश्वर के पास से आता है वह कभी चुकता नहीं उस देश में धान नापते समय एक आदमी नापता है और दूसरा राशि ठेलता जाता है उसी तरह जो आदमी जो आदेश पाता है वह जितने ही लोग शिक्षा देता रहता है माँ उसकी ज्ञान की राशि पूरी करती जाती है उस ज्ञान का अंत नहीं होता मेरी अवस्था इसी प्रकार की है माँ यदि एक बार भी कृपा की दृष्टि फेर दें तो क्या फिर ज्ञान का अभाव रह सकता है इसीलिए पूछ रहा हूँ तुम्हें कोई आदेश मिला है या नहीं हाजरा हाँ आदेश अवश्य मिला होगा क्यों महाशय पंडित जी नहीं आदेश तो विशेष कुछ नहीं मिला गृहस्वामी आदेश तो जरूर नहीं मिला परंतु कर्तव्य के विचार से लेक्चर देते हैं